राधे कोନ୍ଦे ताहे गोमे राधे को धूत सहित्रीकृष्ण चैतन्य दीव कृष्णा सह प्रलिता श्रीशाखा या उस राष्ट्रीय पर संपस्थित होकर श्री भागवत कथा गंगा में अब का स्नान का प्रयोजन लेकर यहाँ उपस्थित हुए श्रीवास दादा ने जहाँ नहीं रहे अच्छा है श्रीवास दादा ने अनुग्रह करा कि यहाँ आना है आपको कथा करनी है नवदीप हमने सोचा नहीं है की इतनी जल्दी आता है और यहाँ आते ही आदेश मिला कि कुछ भागवत कथा करो अबाई आके गौर कथा छोड़कर भागवत कथा करो दोनों तत्व एक है ब्रजाचार्य ने तो लिखा है श्रीवास आंगन अद्भुत भांत मचियो है सुंदर रास रंग यह श्रीवासागन क्या है यह श्रीवासागन तो श्री चैतन्य महाप्रभु का रास स्थली है यह महाप्रभु को भी जब महाप्रभु कृष्ण अवतार के अंदर थे उनको भी रास करना नहीं आता था नृत्य करना नहीं आता देखो भागवत की बात है रास की बात है तो रास का रास पंचाध्याय का शुरुआत होगा श्री शोक उबास भगवान अटारात्री शरदोत्ल मल्लिका वृक्षर मनश्चक्रे योग्रिता रास का शुरुआत भगवान अटारात्रि से नहीं है रास का शुरुआत तो रास पंचाध्याय का शुरुआत है श्री शुरुआ शुभ उपाच बह रास कौन सा रास महाप्रभु जब कृष्ण कृष्ण रूपों में थे उनको नृत्य करना नहीं आता वह जानता भी नहीं था कि मित्र नृत्य होता कैसे एक बार फूलों का गेंद बनाया सखियों ने और सखियों ने ले जाकर राधा और कृष्ण को वह फूल का गेंद दे दिया बोले तो तुम यह खेल खेलो इस फूल का गेंद है। फूल का गेंद देने के बाद अब एक तरफ तो श्री प्रियाजू हैं दूसरी तरफ श्री लाल जी हमेरे भगवान गोविंद महा खड़े हुए है दोनों के बीच में खेल चालू हुआ फूल की गेंद का देखो फूल की गेंद का यह पर खेल चालू हुआ प्रथम जो खेल का है श्री प्रियाजू जीत गई प्रथम जीती कन्हैया बने अभी तो शुरुआत हुई है अभी तो गाय खेल बहुत तो लंबा हो जाएगा जब दूसरी बार आए दूसरी बार खेलने लगे दूसरी बार खेलते हुए भी वह खेल जो था वह भी श्री प्रिया जी जीते दो टू जीरो बात दो शून्य दो शून्य दो प्रिया जी के पास अंक है एक दस शून्य अंक है श्री लालू जी के पास श्री गोविंद जी के पास इधर से कृष्ण स्नेहा दिखा सखी ने कृष्ण को थोड़ी सी पहनी मारी और बोले दो हार चुके हो इज्जत दबाओगे क्या कटवाओगे क्या कागज हो देखो एक युक्ति आता हूँ हाँ युक्ति क्या बोले देखो प्रिया जो है वो थक गई है यह खेल खेलते हुए यह क्रीड़ा करते हुए तुम पुरुष है मैं स्त्री है मैं कोमल है, है तो ऐसा काम कर कि क्या खेल का आखिरी में कौन जीता और कौन हारा इसका निर्णय होगा नृत्य करने से नृत्य करने से फुदे जब वो तो थक गई है, वो तो नृत्य नहीं कर पाएंगी। और तुम पुरुष है तुम इतना रोज माखन खाता है इतना बल तुम्हारे अंदर है दुनिया में सब जगह जाके माखन चुरा चुरा के फूटे खाया है घर का भी खाया है बहुत बल है तुम्हारे अंदर तो जब तुम्हारे अंदर इतना बल है तो तुम नृत्य करेगा जीत जाएगा भगवान श्री कृष्ण बोला था अरे वाह बात तो सही कही है वैसी है ना कटने वाली है। क्या करू क्या करूँ क्या करू एकदम बोले सुन सुनो ये गेंद गेंद का खेलना बच्चों का गेम होता है असली खेल असली क्रीडा तो नृत्य क्रीडा है हम नृत्य करेगा नृत्य में अगर यह प्रियाजू हारा हाँ तो जो बोलेगा हम बोलेगा और अगर प्रियाजू हमारा प्रियाजी अगर हार गया तो जो हम बोलेगा वो प्रियाजी को दिखा राज ललिता सखी आई ललिता बोली हा हा अरे हमारा प्रियाजन तो हमेशा तैयार है नृत्य करने के लिए आओ नृत्य कौशल देखो वही नृत्य कौशल देखने के लिए आप दोनों के बीच में शॉट तो लग रही है कि कैसा नृत्य होगा तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि किस प्रकार का नृत्य होगा जो श्री प्रियाजन को करना है तो वो कहते हैं भैया ध्यान रख जब प्रिया नृत्य करेगी तो उनका आभूषण जो है वो एक दूसरे से फंसे नहीं कैसे फंसे नहीं बोले दूसरा शौक है कि जब वह नृत्य करेगी तो उनकी ना घूखुओं की ना की चूड़ियों की किसी की आवाज भी ना आए दो तो कि ना किसी आभूषण का आवाज आए ना कोई आभूषण जो उन्होंने पहना हुआ है कोई भी एक दूसरे में उलझे ना जाए अगर यह दोनों काम अगर यह प्रिया कर देती है तो मैंने जीता मानू शर्ट तो बढ़िया था ऐसा नृत्य हो ही नहीं सकता जिसमें से गुंग का मुंगुर का आवाज ना आए ऐसा नृत्य कहा हो सकता है जहाँ पे चूड़ियों का आवाज ना आए जब प्रिया चलती है तो नकुर की आवाज आती है जरा जा सा हाथ लेता है तो छोड़ियों की झंकार मचती है यहाँ पर कृष्ण कह रहा है चतुर ना चतुर शिरोमणि कह रहा है कि वह नृत्य दिखाना पड़ेगा फिर तीसरा शर्त एक गोला और गोले का आधा हिस्सा उस आधे हिस्से में खड़े होकर ही नृत्य करना पड़ेगा आधे गोले में नृत्य करना पड़ेगा पूरे गोले में भी नृत्य नहीं करना पड़ेगा आधे बोले में देत्य करना चौथा शॉट कि हम अब ऐसा नाग और ऐसा ताल मारेगा जो विषम है अब उस विषम ताल पर उस विषम ताल पर तुझको विषम नृत्य करके देखाना ऐसा नहीं तो कभी देखा और कोई कुछ तुझे नृत्य करना यहां सबका हालत टीप होने लगा सब सर तो ऐसा रास्ता ऐसा लगभग बोल रहा है जो कर ही नहीं सकता है कैसे कर देगा ऐसा लगभग ललिता बोली बोलिए करेगा कैसे नहीं करेगा ललिता सखी तो बॉस है ना हेडमास्टर है वहां ललिता सखी जो बोले आधार मेरी प्रियाजू को प्रिया करना पड़ता है यहाँ पे भी अब करना है ललिता सखी ने कह दिया प्रिया जो भी बोली करेंगे हाथियो करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने शान मारा एक गोला खींचा और चंद्रा का गोला उसमें प्रिया जो खड़ा हुआ है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना महाराज बांसु भी बजाना चालू करा ऐसा रात अलापा जो कभी किसी ने नहीं सुना था किसी वेद के अंदर नहीं लिखा था और प्रिया उस राग पे उस विषम राग पर अपना नृत्य कौशल दिखाना चालू करा और जब नृत्य कौशल दिखाया तो ना महाराज मेरी श्री प्रिया जी का ना कोई वस्त्र उलझा ना आभूषण उलझा इतना तेज गति से उन्होंने नृत्य करा कि आभूषण का एक आवाज भी नहीं निकला जब आवाज नहीं निकला तब कह सोचने लगो भैया हे भूचने क्रोनी ना मड़ी वे चील दुर्द कति चलने ना बाजी वे मंजिल ना रोर की आवाज आनी है ना महाराज बस्तरा बस मैसे जिने करने है, नाम की आवाज़ निकलनी है और तोड़ तोड़ तोड़ से मेरी प्रिया अब करा तो so लगी थी, कृष्ण की बंसी ले ली जाएगी भगवान श्री कृष्ण का बंसी ले लिया यहाँ ललिता सभी पढ़ैया अपना बंसी दे, ना, बंसी देता बोला तो नहीं, नहीं नहीं नहीं अभी हम भी तो करते कोशिश करके दिखाएगा। <laughs> अब दिखाएगा हम भी अपना तरत्य कोशिश करें तो ललिता सही च, वो भी चतुरता चतुर शिरोमणी चतुर है वो राधारानी की तरफ से चतुरशरोमणी अब ललिता सखी ने महाराज अपना शब्द तो रखा वो कहती है ना ना हिले तो तो हिलना चाहिए करेगा हिलेगा बोले बोले तो नहीं नहीं हिलना हिलना चाहिए चाहिए ना कैसे हिलेगा तो हमेशा हिलता है तू चलना जब थोड़ा सा भी हिलेगा तो खड़ा खड़ा हिलेगा तो नुपुर में से हवा आ जाएगा ललिता सजी बोला शर्तव तो तेरा नको नहीं हिलना चाहिए तेरा बंड नहीं हिलना चाहिए तेरा तेरा नहीं नहीं हिलना हिलना चाहिए, चाहिए। भी कन्हैया का पसिया छूटने का अभी शब्द पूरा भी नहीं हुआ अभी तो तीन ही बात आया बोले ना छोत्रो घंटी जो पहना हुआ है छोत्रो घंटी भी नहीं बदलनी चाहिए ंडल हिलना चाहिए कुंडल कैसे नहीं लेगा कुंडल तो सबसे पहले हिलता है। फिर बोले जो ना सा मोती कम जो नाक के बीच में जो तुम्हारा मोती लगाए वो भी नहीं हिलना चाहिए <laughs> अरे बाबा ऐसा कैसे यार यहाँ ऐसी शर्त रख रही यहाँ कैया बोले क्या नाक तो बट गया पहले दो बार गेंद का गे, खेल हार गए फिर प्रिया जी ने गति से ऐसा नृत्य कौशल दिखाया कि हम वैसे भी हाथ पर कोई नहीं एक बार आखिरी सांस तो बची है आपकी रास्ता तो बचा है कोई बात नहीं हम चलो नृत्य करके दिखाएगा हमने भी नृत्य सीखा देखो नृत्य में नृत्य गुरु तो आधारानी रानी है ना ब्रज ज की लीला के अंदर यह आशा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण विरह भाग में श्री प्रिया को ढूंढते हुए एक कुंज से दूसरी कुंज दूसरी कुंज से तीसरी कुंज में जाते रहे ढूंढते रहे कहीं नजर नहीं आई कहीं कान के अंदर आवाज आई अरे बाबा कहीं से कोई नाच रहा है कोई नृत्य कर रहा है भागे भागे गए तो किसी कुंज में आज लड़का विषादा पेहरा दे रही पहरेदारी कर रही थी किसी भी पुरुष का प्रवेश था उस के अंदर क्यों क्योंकि श्री राधा रानी वहां पर अपने नृत्य का प्रैक्टिस कर रहा था कन्हैया बोला तो हमको जाने को बोले नहीं तू नहीं जा सकता जब तक हमारी प्राण क्रिया का आदेश नहीं होगा तू अंदर नहीं जा पाएगा गो तो बोधा कैसे नहीं आ सकता हम तो जाएगा अरे यहाँ लड़ाई हो गया कन्हैया से भागा किसी झाड़ी के अंदर गया झाड़ी के अंदर से किसी कुंज की तंगाओं में घुसता हुआ कोने से अपनी आंख से देखता रहा कि भैया ये है जो तो आधा आधी नृत्य कर रही है ये कैसा कर रही है जैसे ही नृत्य देखा सब भूल गया और भूल गए वहां से निकलाओ हे गुरुदेव रे गुरुदेव हाँ, हमको शिष्य बना लो हे रेम हमको शिष्य बना लो राधा रानी एकदम ये कहिया यहां कैसे आ हम तो भी प्रैक्टिस कर रहा है तो तो राधा तो रानी को गुस्सा आ गया राधा रानी ने करे इनको बाहर करिए इनको अनुपति नहीं है अभी यहाँ पे बैठने का और हमारा यह अभ्यास देखने का वो बोला गुरुदेव आपसे नृत्य सीखना है नारा रानी बोली हमें तुझी अपना शिष्य ही नहीं बनाना है कन्हैया बोला हम जगत गुरु है जगत गुरु आज यहाँ पर प्रण लेता है कि नृत्य का गुरु बनाएगा तो तुमको बनाएगा नहीं तो कभी नृत्य नहीं सीखेगा राधारानी बोली हम भी प्रण लेता है हा? कि हम दुनिया के किसी भी आदमी को किसी भी जीव को नृत्य सिखा देगा पर कुछ को नहीं सिखाएगा हर अन ने कह दिया यहाँ कन्हैया ने प्रण ले लिया कि हम सिखाएगा नहीं और हम तुझसे सीखेगा कन्हैया चला गया एक दिन राधा रानी से नहीं मिला दो दिन नहीं मिला तीन दिन नहीं मिला चार दिन नहीं मिला राधा रानी का मान चला गया क्रोध चला गया राधा रानी विपल आप महाराज कहें कहिया कहा है आता क्यों नहीं मेरा गोविंद अमन कुंज में आता क्यों नहीं है रोज हम उसका रह इजार कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा पर आ नहीं देखो किसी की कुंज में तो नहीं है सौ मंजूरिया घूमने सोच स्वच्छ के नाम का सब के सब जाके देखने लगे जगह ललिता और विशाखा सुनाई कानी अरे बज रहे हैं घुंग भागे ललिता विशाखा ने प्रियाजू को कहा प्रिया जी कहीं पुन में घुघरु बज रहे हैं लगता है कि कन्हैया वहीं पर है श्री तीनों तीनों के की तरफ है। जाके देखा भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे और जैसे एक लव् द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया था ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रण वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्री प्रिया जू का मूर्ति श्री विह बना लिया और बना के गुरु की तरह से ऊपर रख लिया बोले गुरुदेव आप सही सीख रहा है बोले हमने तो सिखाया नहीं बोले उस जब हम आया था तुम्हारा वहां पे देख रहा था तुम कैसा कैसा नाचता है तो सब पद चार पत पत ताल देखा वह देख के याद आ गया तो हम उसी को रोज अभ्यास कर पा ये कलाकारी ये चतुर्शे वो गोविंद बोले गुरुदेव पु, गुरु गुरु दक्षिणा मानो गुरु दक्षिणा मालो राधा रानी बोले हम तो सच्चेता नहीं मानता शिष्य नहीं मानता जा जा जब कन्हैया नहीं, नहीं हम तो गुरु दक्षिणा देगा आपको कुछ दिन के बाद कालिया नाग का हा कालिया दमन लीला हुआ कालिया दमन लीला पे कहिया ने जब कालिया का दमन कर दिया दमन करके जब ऊपर आया तो नृत्य क्यों करा था ब्रज आचार्य कहते हैं नृत्य इस वजह से करा था क्योंकि गुरुदक्षिणा दे नहीं थी श्री राधा रानी को राधा रानी नृत्य का पोषण तो किसी हर्ष पे हो सकता है परंतु सर्प के फंड पे नहीं हो सकता है जो कहीं घुसा हुआ है कहीं उठा हुआ है और सा है, है, है, है से करता हुआ इधर उधर रहा तो भी भी जो दिखाया करा, जिसे कहा जाता है। है। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य करा था उस कालिया के फण खाड़ पर खड़े होके वह गुरु दक्षिणा दी कि असली गुरु का सी शिष्य तो वह कृष्ण जिनकी नृत्य भी गुरु राधा रानी हाथ जोड़ के आंख बंद करके राधा को गुरु का स्मरण करने लगा अरे शर्त लगाए चुद्रिका बिना नासिका का मोती भी ना हिले नीनाला भी हिले अरे भैया तो बोले कैसे बचे बोले अरे प्रिया मैं याद रखूंगा मुझे बचा लो मुझे बचा लो बड़ा इतना भयंकर वाला शॉट तो दिया और हमारी प्रिया जो वो तो शिष्य मानती नहीं यहां पर महाराज जैसे ही इस बात को कहा करने के बाद ही हले ना नासिका ना कुंडल श्रवण दो यही विधि नाचो सांस विजय तो आपकी होए ना? हले न मुक्तारा नासिका मुक्ता की है जो जो लगा तो हुआ है हिले नहीं कुंडल श्रवणन शर, दोए बोले एक कुंडल भी नहीं दोनों कुंडल नहीं हिले आराम कैसे हो सकता है कि कुंडल ना यही नाचो साम से नाचना है जो अमोल तो, तो माना जाएगा कि तू बहुत बड़ा नाचने वाला है नृत्य कौशल का प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य है भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का याद करा गुरु का, का याद करके नृत्य करना चालू करा महाराज नृत्य करना ललिता बजाज ललिता झंडीड़ा बजा रहा है विशाखा मृदों को बजाने में लगा है सुचित्रा बजाए सप्त तो सोरा और राई श्री प्रियाजू देखें रंग प्रियाजू तो खड़ी खड़ी देख रही है जीतेगा कि हारेगा वह जैसे ही ललिता विशाखा ने सुचित्रा ने बजाया और बजाते ही कन्हैया ने नाचना चालू करा हो गया डर गया और का का किसी ताल नहीं था कि कहा कौन सा पत ताल आएगा राग का होश नहीं था सब कुछ हिलने लगे उसका दुटपट्टा भी, भी हिल रहा है कनमाला भी हिल रही है कंखा हार भी हिल है मुक्ता सब कुटल हिल रहे सब में से आवाज निकल रहा है अरे भैया लगा लगा रे राम राम राम राम राम राम राम मैं तो हारने अपना बंसी पकड़ा और पतली बली से भागा सखिया गोपियां भागी भागी गई पकड़ लिया गोपियां भागी भागी हुई पकड़ लिया नृत पर नृत पर कन्हैया कुछ नहीं कहना बन रहा है हार गया सब का खेल हुआ उसमें हार गया इसके बाद जितना खेल हुआ सब में अब उन सब में भी चला गया अब टेंशन में ललिता आई ललिता ने लेके बंसी ले ली पेड़ के दर्दे तू हार चुका कन्हैया का मुंह इतना सा मुंह इतना सा हो गया अब देखो ये वही बंसी है जो वहा से तो गायब हो गई थी था? तब राधा रानी को लगा था कि अरे नहीं देखो मेरे कंजिया का मुंह थोड़ा सा उदास हो गया है और उन्होंने कहा था चलो अब जरा रास की व्यवस्था करो इस रास में मैं अपने प्यारे गोविंद को यह बांसुरी दूंगी वह बेड़ू बजाएंगे तब हम इनके प्रोशन को, को देखेंगे इनके तत्य को देखेंगे की कैसा यह आश्चर्यजनक करते वही मुरली जो महा गायल हो गई थी यहाँ पर श्रीवास आंगन के अंदर महाप्रभु श्रीवास से प्राचार्य से पूछते हैं अरे श्रीवास मेरी मेरी बासुरी कहा पर है और हंसते हुए पूछते हैं हंसते हुए पूछ हैं मेरी बासुरी कहा पर है देखो वही कृष्ण योग थे कभी है, तो यही तो लिखा है फिर उसने मंगलाचरण के अंदर क्या लिखा उसका भाव ही यह है ता? जब उन्होंने अपना चैतन्य चरित्र लिखा उसका भाव सबसे पहला मंगलाचरण का भाव क्या है कि वह कृष्ण जो गोपियों के संग रास कर रहे हैं वह रास करते करते गोपियों का संग स्पर्श इतना हुआ कि काले कृष्ण गोरे बनते गौरान्व तो तो रूप में आए वही गौरान तो तो रूप में आए अरे कहा की बात करो जब श्रीवास पंडित ने जब स्वयं मुरारी भक्त से कहा हे मुरानी जरा चैतन्यौराहरी के बारे में कुछ लिख तो सही चैतन्य चौरित्र तो लिख तो उसका मंगलाचरण के अंदर भी सबसे पहले मुरारी भक्त ने क्या कहा भक्ति रसा भी जो भक्ति के रसों में नृत्य करने वाला नर्तक है वही गौरहरी है कौन से भक्ति के रसों में करता है कोई दास्य भक्ति के उसमें नहीं करता है सबके भक्ति में भी नहीं करता है वात्सल्य में भी नहीं करता है सिर्फ माधुर्य में करता है। यहां गौरहरी का अवतार नृत्य अवतार है ये राशस्थली तो है नंबर राजे हैं के अंदर रात्रि को जब बाहर आ कृष्ण वृंदावन के अंदर वन विहार से कुंज विहार आदि करते हैं करते हैं यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु भी तो वही राष्ट्र करते हैं श्रीवास के अंदर भक्ति रसा भी नर्तक बोले वो कौन सा नर्तक है बोले भक्ति रसावी विभक्ति कौन श्रीवादो भक्ति गोपियों ने तो बचाया यशोदा तो नाचती रहती वसुदेव देवी को तो पहले छोड़ के चला गया नंद तो करवा नंदा सिंह लोगों के अंदर तुझे हमारे तो तो स्तुति कर देवती को भी महाराज अपना स्तुति करवा लिया देवती भी आगे गुरु गुरुजी गुरु, गुरु जी पुत्र तो बात में गुरु पहले शरणावती ने ही बात करी सखाओं को भी इधर से उधर घुमा लिया नृत्य नहीं करा था सखाओं के और दास भक्ति के अंदर कहा किसके के संघ करा है दास को तो पुंज का प्रवेश ही नहीं है और जब बात करो निपुंज की निग्रंत निपुंज की तो दास कहा आएगा वहां सखे कहा आएगा वहां वात्सल्य कहा आएगा वहां तो माधुर्य आएगा जी चलिए महाप्रभु ये नृत्यावत है ये रास नृत्यावतार है इन्होंने सबको नचाया सबको नचाया तो रास इस रास के भी तीन अर्थ है इस रास के भी तीन अर्थ है रसानाम समूह में भी रास की जो समस्त रस हैं, जितने भी रसों का समावेश जो माधुर्य के अंदर है क्योंकि हर रस का जो ऊंचा भाव में रस है उसका पीछे के भाव का भी उसका समिश्रण होता रहता है माधुर्य के अंदर भी पांचों रास उपस्थित है उन तो पांचों रासों का संव... एक मिश्रण जो है वह समूह जो है वह रास के नाम एक रास का नाट्य शास्त्र के अंदर रास का एक नाट्य शास्त्र के अंदर एक अर्थ सौर है नटई ग्रहीत कंठी नाम अन्य कर श्रेयाम नर्तकी नाम भवेत रास मंडली भूई नर्तना नाट्य शास्त्र के अंदर एक नृत्य होता है जिसका नाम होता है हल्लीस हल्लीस नाम का एक नृत्य होता है उस नृत्य के अंदर क्या होता है कि जितनी भी नृत्य की नाम वेदरास मंडली भू नर्तना बहुत सारी वहाँ पर नृत्यकिया इकट्ठी हो जाती है इकट्ठी होने के बाद एक मंडली बना लेती है एक समूह बना लेती है और समूह बनाने के बाद नटई ग्रहित कंधी नाम वह वहाँ पर जो पुरुष होता है वह पुरुष उन स्त्रियों के गले में हाथ रखकर नृत्य करता है ये हल्दी नाम पर नृत्य है पर ये मैं भी वह रास नहीं है जो रास हुआ था। इस श्रीवास आदम के अंदर ही आप यहाँ तो सनातन गोस्वामी स्वामी बात कहते हैं रास इन दोनों में से गलत दोनों गलत परिभाषा है या सही है थोड़ा और, और तो तो रास का भाव विद्यमान है परंतु मुख्य जो रास का अर्थ है वह तो सनातन गोस्वामी बात कहते हैं परम रस कदम्ब मय यह परम रस का कदम्ब है देखो परम पारंग, अब परम का आपको तो समझ लो माधुर्य उस माधुर्य में जब भगवान श्री कृष्ण से मिलनी हो जाता है वह दास जो है उसको सनातन स्वामी पाद कहते हैं कि यह जो रास है, यही रास की। उस राजनी के गोपियों के संग जो दास हुआ था वही है साक्षात रस ये क्या भाव है इसमें महा होने के कारण जब भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पर मुलाकात हुई एक में जो रस निकला राधा और महिमा प्रेम रस और नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि जब सखिया राधा रानी के पेशो का शिकार कर देती है छुटिया बेड़ी बांध लेती है तब तो श्री राधा अपनी उस छुटिया को अपनी उस बेड़ी को खोल देकर अपने सब छोड़ देती है खुला छोड़ती है क्या पता अपने बालों से प्रार्थना करती है मुझे वहां पर ले चलो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ फिर हादनी में मैं चल रही हूँ प्रेम और सुशीमा ये तो महाप्रभु बता दे आएंगे हम चल कर सोचता कि ये पंख बन जाएगा सोच सकते हैं हम तो अपना पाल छोड़ता है के लिए, सुखाने के लिए जल्दी सूख जाए बहुत गीला हो गया यहाँ प्रिया जो अपना बना हुआ बेबी को फूल देता है कि और उसके बाद प्रार्थना करता है कि हे बेबी हुआ वो पंख बन गया और जिस कुंजुण्य के अंदर मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरा हुए ये जागवान ये बाधा मानी ये महाभाव तो वह जो परमरस की प्राप्ति उनको होती है और परमरस का जो कदम है आदार गोर्दनीयदार गोप्य गोपियां भी जो उदास स्वभाव की बनी उदाहर स्वभा की बनी कैसे राधा राजी की कृपा मिलने के बाद ही तो प्रेम रस मुझे अंदर तानो, जो उदास अमर कोश कहता है अमर कोश का अर्थ है कि वह महान होता है जिसके अंदर का उदास स्वभाव होता है महान थी कि कन्हैया से बोला अच्छा तू चला जा तुझे जो करना है तू तो अपना मथुरा का लीला कर तू द्वारका का लीला कर हम तेरा यही सुंदा होतेजार हाँ करें ये महान ही तो थी तुम्हारा पति तुमसे बोले हम छोड़ के जा रहा मालूम नहीं कब आएगा आएगा कि नहीं आएगा पर बोल के जा रहा है पर आएगा जरूर हाँ तुम घर पे कितना दिन तक बैठोगे यहाँ तो मेरा कन्हैया महाराज तो पे सबको छोड़ के चला गया गोपिया ना मथुरा कहीं बड़े दिन हो गए देखते तो आ जाए क्या हाल चाल है ना द्वारका नहीं इंतजार करती रही कन्हैया ने बोला है कि वह आएगा तो वह हम उसका यही इंतजार कर यह महान है उदार अमर कोश का प्रथम सिद्धांत है महादो दानो रातु हा रा दान वाचका ब्रह्म के अंदर राधा नाम का जो अर्थ है राच का जो रा शब्द है वह दान है मेरी दादा रामी दान देती है वही फोड़ गोपियों के अंदर आए गोपियों ने ही तो दान प्रेम का नाम दिया यह गोपर के अंदर दान बनी कैसे ये दान गली भगवान श्री कृष्ण को भी जाके दान क्यों मांगना पड़ा क्योंकि जानव किससे मांगा गोपियों से ही तो मांगा था तो ये उदारो महत्व हाँ ये उदार स्वभाव है उदार अमर के अंदर बोलता है हाँ उदार का उदारो महत्व दान गोपियां भी जिसके शरण में आकर जिस पदम्ब वृक्ष के शरण में आकर किस पदम वृक्ष की जो परम परमरस पदम्ब है जिन उनकी शरण में आकर जो उदाल स्वभाव की बन गई हा उन गोपियों की तो हम राधा का भक्ति करते हैं किस कृष्ण का उपासना हम करते हैं राधे हो भगवान ब्रजेशन है तथा रम्या काचिक उपासना वही गोपियां हाँ रम्या काचिक उपासना अरे उनका तो करता है वह गोपियां भी कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है राधा रानी की कृपा से तो जब राधारानी की कृपा परम रस पद की वह कृपा जब समस्त सब लोगों को प्राप्त होती है उस राष्ट्रस्थली के अंदर उस समय पर भगवान श्री कृष्ण वहां पहुँचते हैं वहां पहुंचने के बाद जब वह बांसुरी गांव के अंदर अपनी उस हुई बांसुरी को फिर से प्राप्त करके उस बांसुरी को बजाते हैं बजाते ही वह परमर्श जो वहाँ पर गुप्त गोपन हो चुका था उसका प्रादुर्भाव फिर हो जाता है सब गोपिया भागी भागी आ जाती ये राष्ट्र अभी प्रवेश नहीं है रास के अंदर श्री शुक्र देखो तो अभी तो रास की बात कौन से कृष्ण कोई गौरहि गौरहि का रास नृत्य किसको आता है? कन्हैया ने कोई नृत्य नहीं सीखा आपने समझा? राधा रानी नृत्य गुरु में यह आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण का अपना बांसुरी भी, भी हाथ से चला गया नृत्य दिखाते दिखाते अपना खराब नृत्य करा रहा हाँ यह भी आप जानते हो अब यहाँ श्री शुक उ शुक्र शुक है कौन से श्री शुक है विश्वनाथ चुकोड़कर की बात अपना टीका के अंदर सार्थ दर्शनी के अंदर लिखते हैं श्री नाम सुख उवाच श्री राम चुख उच राधा रानी के लीला सुख है कई सारी लीला भाई ये सुख का बहुत सारा अर्थ कौन से लीला आनंद वृंदावन चोको श्री राधा रानी विराजी नहीं है विराजे विराजे हाथ एक सुख उनका है सुख कौन सा वाला है जो उनके हाथ पे विराजित रहता है हाथ पे जिनको आसन दे के रखती है वैश्व प्राप्त हो गया यह राधा रानी का लीला सुख है आ? जब सुबह कि प्रातः अष्टयाम लीला में जब अष्टयाम लीला होता है जब प्रातः काल का तो गुप्त कुंड पर स्नान करने का विधि है कि गुप्त कुंड पर हमारी प्रिया क्रिया स्नान करने के लिए जाती है देखो अस्तयाम लीला में तो आठवा राधा और कृष्ण का मिलन होता है वैसे तो मिलन तो हमेशा ही है परंतु तो अस्थायान मेला में बार मिलन होगा जब सुबह की प्रातः काल मेला में जावट के पास किसी गुप्त कुंड पर प्रियाजू स्नान करने के लिए जाती है तो उस कुंड तो की खबर कृष्ण को लग जाती है कृष्ण उनसे मिलने के लिए चौके से वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही सब सखिया आनंदित हो जाती हैं मंजरियाँ प्रफुल्लित हो जाती हैं वह प्रफुल्लित मंजरियाँ उन श्री राधा कृष्ण को एक आसन पर विराजित करती हैं और उनकी धूप प्राप्ति करती हैं भूपाप की करने के बाद कृष्ण तो चले जाते हैं राधा अपने घर चली जाती है परंतु राधा रानी घर पर वापस गई जाते ही उनके अंदर अब उनके अंदर ग्रह हो कृष्ण आ कृष्ण बड़ा छोटा छणिक तुमसे अपनी मुलाकात भेंट हुआ था अरे बताओ मैं तो इतनी इतना उच्च कुल से थी मेरे अंदर इतनी लज्जा थी परंतु तुम जैसा यह इतना राजकुमार हमें का सब कुछ भूल गया हाँ और इतना बढ़िया राजकुमार है कि हमारा पत्थर जैसा दिल्ली राज रानी सोच रही है इस बात को हमारा पत्थर जैसा दिल्ली हाँ आज यह पत्थर जैसा दिल्ली आज हमारा सुकुमल कर दिया उस सुकोमल कुमार ने यह सोच ही है सोचते, सोचते, उनका कृष्ण कहा कृष्ण राधा रानी उस उस तोते से ते से कहती कह कृष्ण कृष्ण आप कृष्ण कहे कृष्ण कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण तब नाम लेते लेते कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण का नाम लेते लेते राधा के अंदर मेरा हाँ उत्पन्न हो जाती है, हुई। हुई। है। यहाँ पर इस जैसे ही राधा की इस विरह अवस्था को हम वह सुखदेव देखते हैं सुखदेव भागे भागे किसी कुंज के अंदर जहाँ कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के संग विराजे हुए हैं वहां मधुमंगल के पास पहुंचकर वही शुभदेव पहुंच जाता है और क्या बढ़ता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहा कर्मीया ने देखा किसने कहा कृष्ण तो शुभ शुभ को देख लिया शुभ को देखने के बाद शुभ को बुलाया तो हमारे पास था शुक आया और कर बैठा और बैठा और बोले कि कृष्ण नाम किसने सिखाया तो कथा तो बहुत लंबा ये लीला बहुत लंबी शुकदेव ने जो राधा रानी अपनी उस विरह भाव की लीला को विरह भाव को जो शुभदेव को बता रही थी श्री शुकदेव ने राधा मेरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण समझ गए अरे ये तो राधा रानी का भाव यहाँ बोलना रहा है वही भाव फिर से फिर से फिर से रखना चालू कर रहा कुछ देर के बाद कृष्ण जो पहले बड़ा आनंद ले रहे थे अच्छा राधा राधारानी रो रहा है कुछ देर के बाद उनके अंदर लिख रहा जागृत हो गई बोले मधुमंगल से बोले मधुमंगल हमको नहीं जाना अब तो किसी गैया को चलाने गोचारण के लिए हमको नहीं जाना अपना घर फर्म हमें को चाहिए। तो राधा चाहिए मधु मंगल कहा राधा सुखाया है कथा तो लंबा है कि कैसे फिर यशोदा माने शुभ को लिया है यशोदा माँ ने समझाया है यह गौचारण को गए हैं यहाँ पर जो कृष्ण का अवस्था था उस कृष्ण का अवस्था फिर से जाके आधारानी को कृष्ण का अवस्था उस शुभदेव ने बना दिया श्रीनाथ शुक्रवाचक बोले कौन से शोक बोले वह लीला शोक जो राधा और कृष्ण के अंदर स्थाई भाव स्थापित है उस स्थाई भाव को जो विराग्नि में प्रज्वलित करके एक का संदेश दूसरे को दूसरे का संदेश पहले को बताकर उनके अंदर विराग्नि उनके अंदर प्रेम को प्रज्वलित जो करता है वह लीला सुख वह श्री सुख वह श्री शुभ उ यह दूसरा बात भी है कौन सा शोक श्री थीम पाठित श्री शोक उवाच देखो सब लीला को हर कोई कह सकता कृष्ण का हर लीला हर कोई कह सकता रास का रासलीला कहने स लीला ना हर कोई सुन सकता है ना हर कोई गौर है हमारे वृंदावन के अंदर अभी तो ये कुछ साल पहले हुआ था एक आचार्य सेवा पुंज पर उनका निवास है सेवा कुंज पे उन्होंने लीला को जो सुनने योग्य श्रोता नहीं थे जो सुन नहीं सकते थे उनको निवृत नीला बनाने लगे निवृत निकुंज का लीला बताते बताते इतनी देर में गाल में चाटे पड़ने लगे होंगे अभी तब आते तो आज भी जीवित ने पहले आचार्य वे अपना ज्ञान दिखाने को यह बताने लगा बारे हम सब कुछ जानता है हम निकुंज की लीला जानता है हम निकुंज की लीला जानता है लीला जानता है और निवृत्त निकुंज की लीला उन विषय प्रवृत्ति के लोगों को यह सुनाने लगे सुनाते हुए में जब चाटे पड़े और अपना से नीचे गिर गया ना बंद कमरे में था आ, बंद कमरे में पर अपना ज्ञान का दिखाने के लिए जब उन्होंने सुनाया और जब चाटे पड़े ब्यास्पति से नीचे गिरा तब कान के अंदर आवाज आया निवृत की लीला का आस्वादन हरे अनुमति कर सकता है जब प्रकृत तो कौन से शो? यहां भी राष्ट्रीय चर्चा है राष्ट्रीय की, की चर्चा हर कोई नहीं कर सकता राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र के रास को देखने का अधिकार ही माधुर है भक्त के पास है हर कोई भक्त भी नहीं जा सकता है माधुर्य भक्त ही उस रास को देखेगा और जिस माधुर भक्त ने उसको देखा हुआ है उसका रास गुरु कौन है श्री राधा रानी है रास राशेश्वरी तो राधा रानी तो श्रीधीर पाठिता बोले वह सुखदेव जो भन, जो श्री राधा रानी श्री क्रिया के पास जाके आज्ञा बोलके पूछने लगे हे राधा आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी राशु चर्चा यहां करूं आप उस बात को मुझे बताओ मैं उस बाठ को नीचे सब हम समस्त जितने भी विषय जीव है उनको सुनाऊ श्री भी है, प्रिया जी के द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ पाठित वह जो उनके द्वारा पढ़ाया हुआ की भैया ध्यान रखना हमारा नाम मत लेना कहीं पर भी राज पंचाध्याय के अंदर हमारा नाम मत लेना विषय पुरुष राधा जो का यह जो प्रेम का संबंध है उसके बारे में विषय बुद्धि लगा लेगा काम बुद्धि लगा लेगा तो कौन पुरुष श्री वीर पाठिता पाठ पढ़ाए रे हमारा नाम नहीं लेना ठीक है नहीं लेगा और लीला को भी ऐसे रास लीला को भी ऐसे बताना कि समझने वाला समझ जाए और तो ना समझे तो कोई बात नहीं देखो ऐसा रस सागर के अंदर श्रीवास आवन के अंदर सब करीने का भोक्स आता है यह है श्रीवास आवन भी श्री महाप्रभु का रस न रस सागर इस रस सागर के अंदर मछली भी है और मेढक भी है ध्यान देना यहाँ पर यहाँ पर मछली भी आ रहा है मेढक भी आ रहा है मछली तो उस रस सागर से अलग करोगे मछली तो जम के बिना मर जाएगा जिसे महाप्रभु का प्रेम प्राप्त तो नहीं हुआ जिसे विषय जरा भी भोग मिला वहीं पर ही उसका प्राण अंत तो हो जाए परंतु हम जैसे विषय प्रवृत्ति के लोग तो मैडम हैं जो उस रसा सागर के अंदर आके डुबकी थोड़ी देर लगाते हैं और बाहर निकल के टोर टोर टोर ज्यादा करते हैं टोर टोर कहा विषयी पहाड़ों का आश्रम और ये मंदिर आश्रम की राष्ट्रीय तो ये है यहां पर भी श्री सुखदेव कौन से शुकदेव श्री वीर पाठित जो राधा के द्वारा पढ़ाए हुए वह पढ़े हुए सुखदेव ने इस रास पंचाध्याय की लीला को तो कहा श्री शुक उचर श्री रस श्री मान रस परम श्रीमान श्री का ये पर्द मधुर शुभ का मतलब परम वह जो तो परम रस का परम मधुर माधुर्य रस का जिसने पाठन किया वह श्री देखो तो रास के अंदर ये रास बड़ा धीरतम विषय है बड़ा विषय आज तो समय भी मालूम नहीं कितना हो गया कितनी देर तक अभी तो भगवान अर्ता रात्रि में आए नहीं है भगवान जो तो तो कर बुलाया ही नहीं है यह कौन सा शुभ जो कृष्ण सोया हुआ है देखो चतुश्लोकी में ब्रह्मा भी कृष्ण है नारद भी कृष्ण है व्यास भी कृष्ण है और सुखदेव मुनि भी कृष्ण है ये कृष्ण ही कहते हैं और कृष्ण ही सुनते हैं भागवत भागवत का प्रथम श्रोता कौन है भगवान श्री कृष्ण भागवत का प्रथम वक्ता कौन भगवान श्री कृष्ण शुभदेव मुनि कौन से श्री शुभ कौन को से बोले वह जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण कैसे एक तो कोता बने एक कृष्ण है बोले न न एक बार राधा रानी के ग्रह में सोचने लगे कि कैसे राधा रानी का वह प्रेम प्राप्त करूं ये गौरांग बनने से पहले की बात है वह राधा के भाव को जानना चाहते थे गोपियों के रस को जानना चाहते थे देखो यह गोपियां ही तो थी जो कन्हैया बोलता था हे हमारा पूजा कर हमारा उपासना कर हे हमारा शरणागति तो ले बोल हम भगवान श्री कृष्ण है और गोपियां क्या कहती थी हे नंद के नाना उसको कृष्ण भी नहीं कहती थी सोचो अगर किसी का नाम कृष्ण है और उसके पिता का नाम, नाम उसके पिता का नाम गोविंद है और मैं उस कृष्ण को बोला गोविंद के राधा है दादा गाली लगेगा उसको औ शब्द लगेगा हमारा नाम देगा मेरे पिता का नाम लेता है वो कहता है नंद के डा मतलब जो गोपियां अपने प्रेम को ना दिखाती उन गाली देती थी रंग बिन मांगन दियो ना गाली खाई जब, जब गोपियों के पास जाते थे, कहते थे थोड़ा सो माखन देते माखन देते हाँ पहले तो देखती नहीं बिन मांगन दियो ना जाइ देती नहीं थी वो गोपियां और जब जाते थे अरे कृष्ण माखन दे दो जब मांगो तो गाली खाई तब तो गोपियां गाली देना कहना वो बनाई वो कृष्ण वो कृष्ण भी जानता है कि मेरी परम माधुर्य उपासक यही गोपियां है यही राधा रानी है उन राधा रानी के उस तो प्रेम भूल तो रस की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्रज लीला के दर्शु बनकर वर्षा के बाहर पहुंचकर कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण करने। बरसाना महल के बाहर हर एक पेड़ के ऊपर राधा रानी जा रही है कह कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधारण ने कृष्ण माना वो एक कौन बोला है कृष्ण कृष्ण ओ शुभ है शुभ को बुलाया शुभ को विराजित करा ओ तुम कृष्ण का नाम लेक तो हमारा प्रिय राधाराम का भाव है तो कृष्ण तो तो तो तो तो तो का भक्त है तो राधा का कृपा प्राप्त हो जाता है हा? उनका कृपा पात्र बन तो जाता यहां पैसा कृष्ण कृष्ण कृष्ण प्रश्न करता रहा करते करते राधा ने उस कृष्ण को हा? उस चुप को लिया और अपने पक्ष में ले और पर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गया राधाणी करता है हमसे उन्हीं के में बैठा दिया का भाव देख रहा है रात्रि चा, को जब रास का समय आया रास को श्री क्रिया को चला गया राश स्थली पर रास स्थली पर रास कर रहा है करने के बाद जब अपना श्री कृष्ण के संग लेटा हुआ था राधा रानी कुछ उदास है राधा रानी उदास है उसका ये क्या हुआ तुमको उदास क्यों हो बोले यह जो लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत, गलत बात कहते रहते हैं हम चाहते हैं कि हम जाकर सब लोगों को बताएं तो कितना अच्छा है पर कोई हमारी बात नहीं मानेगा क्योंकि सब बोलता है हम तो कृष्ण प्रेम में पागल कन्हैया तो बोले हम भी नहीं आके बोल सकता हूँ कितना अच्छा है लोग तो बोलेगा कि अपने मुंगिया में क्यों बन गया क्या कन्हैया जो शुभ बना हुआ था वो शुभ बना हुआ था राधा रानी के महल के अंदर जो तो बैठा हुआ राधा रानी के प्रेम का रश पान लो उतर रहा था वो वहां से उड़ता हुआ उसे रासस्थली उस पे आ गया और रासस्थली पे खड़ा होके कृष्ण कृष्ण कृष्ण करने लगा कन्हैया तो बोले एक कौन? राधा रानी बोली अरे रे हमारा प्रिया है प्रिया शु बोले चलो जो तुम नहीं बोलेगा जो हम नहीं बोलेगा राधा रानी है अपने कोष्ट से हाँ उस, उस का मुख चुम लिया और चुमन देने के बाद कहा कि हे शो हमने तुझे अपना सब कुछ प्रेम दे दिया जा और जाकर इस संसार के अंदर इस श्री हमारे राष्ट्र पंचाध्याय को मेरे कृष्ण कैसे हैं उन कृष्ण की जितनी भी लीलाए हैं उन सबको बता और श्रीमद भागवत का पाठ सब मिलेगा शिशु शिशु उच कौन से शुक्र जो तनवे रूप में है जो तनवे रूप में जहा व्यास की बात आई है कि व्यास देव भागवत के अंदर जब व्यास देव भागे है सुखदेव को पकड़ने के लिए हे वैष्णव तुम आपके साहु तुम तो इतना तुम तो दिगंबर हो तुम तो अभी से ही ब्रह्मवादी हो तुम्हे तो वह ईश्वरवादी बनाना है यह प्रेम देना है कृष्ण प्रेम देना है तुम जैसा वैष्णव मुझे कहीं और नहीं मिल सकता है जब भागे है भागते हुए क्या है अरे महाराज वह कौन से पुत्र के पीछे भागे जो तनुमय था तनुमय कौन सा पुत्र होगा जो रास में तनुमय ब्रह्म में तनमय कहां से हो सकता है ब्रह्म तो शुष्क है ब्रह्म का लीला भी नहीं है ब्रह्मीकता भी नहीं है ब्रह्म में तो तनमय नहीं होता तनुमय करवा भिनेन्मय है कौन किसमें तनुमय है विचार है ये तत्व विचार कौन सा शुभ जो, तो जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के अंदर तनुमय है वह शुभदेव श्री शुभ उबाच उस शुदेव ने रास पंचाध्याय का रास का पाठ करा वही रास स्थली जो रासोली जो ब्रज वृंदावन के अंदर है देखो तीन वृंदावन है आ? जो सिद्ध महात्माओं ने बताया तीन वृंदावन बताया उसका यहां मिला है एक तो पंच को पंच योजन जो वृंदावन वृंदावन जहां तुम जाता है पह वृंदावन एक वृंदावन ब्रज वृंदावन चौरासी कोस का आप जिसका परिक्रमा कार्तिक मास में लगाने के लिए सब जाता है और तीसरा वृंदावन चार कोस का सच में देखो तो उसमें दिल्ली तक पहुंच जाता है वृंदावन से लेके दिल्ली तक तो, तीसरा वाला वृंदावन जो बाह वृंदावन है क्योंकि भाई तो करोड़ों गोपिया थी उन करोड़ों गोपियों में अलग अलग भाव था उन सब भावों को सबको समाहित इस राष्ट्र के अंदर करा था जिसके अंदर को यह तथ्य है लेकिन जो भाग लिए हुए जो सखीत गोपी विराजी हुई थी उसे ही पंच योजन का वह वृंदावन दिया था जिसके अंदर वह भाव नहीं था स्वकीय भाव में भी उसे बाहर का वृंदावन जिसके अंदर सम ही था दोनों के प्रति राधा कृष्ण के प्रति या तो जो भाव है एक जैसा है यहाँ है ही नहीं है उसको कौन सा उसे भाई वृंदावन मिला जो गोपियां हाँ उसमें अस्पोपियां अष्ट मंजलियां उन्हें तो निपृत वाले अंदर सबसे अंदर जाकर मिला वही तो वृंदावन ही है श्रीवासागन है यहाँ के कपाट बंद हो जाने के बाद ही मृत्य होता हरे का प्रवेश भी नहीं था उस विप्रोतु वृंदावन के दराजी बोला ना दादा वही निप्रोत वृंदावन ये नहीं निप्रोत ये, ये, ये वही वृंदावन यहाँ कपाट बंद हो गया अंदा तो नृत्य होगा वे कृष्ण जो वहाँ पे रास सीखकर कर गोपियों से अंग मार्जन करवा करवा कर अंग घिस घिस कर जो काले से गोरा हो गया वही गोरांग रूप में यहाँ पर आप नृत्य सिखा रहा है। अब वही आप नचे हरि और नचाई नाम संकीर्तन कवि जीवन को मंत्र सुनाई गौर हरि हरि गौर हरिहरि घर भीतर के लोग नचाए न चाहवासाव के घर भीतर के लोग नचाए वन न के बाघ नचाए चाहे झारखंड के अंदर बाघों को भी नचा दिया भी नचा दिया पटवीतर के पक्षी नचाए चाहे हाँ पक्षियों को भी नचा दिया देखो नृत्य अवतार है सबको नचाता है किसी को विषय में नचाता है किसी को प्रेम में नचाता है किसी को गृह में नचा पक्षी नचाए नचा गौर हरी जियो जियो मेरे मन गौरा चोरा आपन नाचत आपन रस घोरा खेल करताल तो बाजे भिक भिक, भिक भिकिया भक्त ले नाचे लिखी लिखी लिखिया पद नट नटिया नट धीर आनंदे मत लिया ए प्रेम दिखाई भक्त अकबर वो खुद कह रहा है कि हम कुरा प्रेम दिखावी बनी है इतना तूने नचा दिया गोप्त वृंदावन ये गोप्त वृंदावन का नृत्य कौशल यह है रास जो है प्रथम रास जो विषय गौर लीला के अंदर हुआ है शिवासावत के अंदर ही हुआ वृंदावन का बारे में गोपी का बारे में भी अगर प्रथम बार अगर संवाद हुआ है तो श्रीवासव से इस श्रीवासावत में उससे पहले वृंदावन का बात भी नहीं था गोपी का बात भी नहीं तो ही है। बाजे सफल हरि हरि हरि मध्य विराज न्यासी चूड़ा चूड़ामी निबृहत निकुंज मिहारी कौन निबृत निकुंज निहारी जो मध्य विराज न्यासी चूड़ा मणि नाचत सुधाकर बामे शोभा की हार ये तो निपृत निपुज में हरी निपृत निपुण में हरी क्या करेगा व्यवहार करेगा कौन सा व्यवहार करेगा राष्ट्र ही तो व्यवहार करेगा श्री सुखदेव ने जिस महागुवत की उसे लीला को गाया था वह राष्ट्र में आ सब जंत्र जंतु चौदशी भक्त मत हो नाचंद गौर ब्रज मधुर ललित तौर गावर यहाँ पे भी जब रास हो रहा था जो स्वरोग पुणिमा का रास जो यहाँ हो रहा था उस पर क्या था ब्रज ब्रज मधुर ललित तौर गावर नवदीप का तोड़ी ना हो रहा था नीला चंदा को नीला हो रहा तो ब्रोज रस ब्रज रस कौन सा रस है वृंदावन रस, वृंदावन रस कौन सा रस है मधुर रस मधुर रस कौन सा माधुर्यरस माधुर्यस किसका उन गोपियों का परम प्रेम राशि ये गंभीर चर्चा है तो महाप्रभु का राशि में ललित दल का प्रेम उमंगी तो अभंग वो भंग भी नहीं हुआ अभंग रूप से चला मतलब वो जो रास महापर पूरा भी नहीं हुआ वह यहां पूरा महाप्रभु यह ने महाप्रभु की उस लीना कोई यह नृत्य कौशल यह, ना, यह निर्ण निर्ण। उस राष्ट्र की प्राप्ति इस नवदीप में दर्शन करने के लिए आने के बाद कहीं भी चले जाओ श्रीवास आगन के अंदर जो प्राप्ति होगी वो कहीं नहीं हो सका जब पूरा ब्रज भ्रमण करने के लिए जाते हो जो वृंदावन के अंदर जिस ब्रजन की प्राप्ति होती है वह पूरे ब्रज के अंदर कहीं नहीं होती है ही उसी प्रकार जब दर्शन को आते हो जब यात्रा को आते हो तो कहीं पर भी इस राशि इस ब्रजनस की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो ब्रजनस की प्राप्ति इस शिवासाम के अंदर महाप्रभु की कृपा ऐसी हम सब तो अपनी वाणी को तुम्हें श्री सब जितने के समस्त आचार्य प्रबल यहाँ हुए हैं और सबको अपनी अपनी वाणी की सेवा यही चरणों पर समर्पित करता हुआ यही कहूंगा कि यहाँ आए हो मेड़क बनकर मत जाना मछली बन जाना मीन बन जाना प्रसाद सागर के अंदर होके जाना कि जिस दिन भी रात से निकलने का विरह भी आ जाए प्राण का अंत होकर मेरे महाप्रभु के जरण में तुम्हारा प्राण जय श्री जय जय श्री राम जय